स्थापकाय च धर्म सेवरूपिण अवतारूजनीय सिंह स्वामी शांतात्मन जी महाराज पूजनीय सिंह स्वामी सर्वलोकानजी महाराज पूजनीय सिंह स्वामी शशांक जी महाराज यहाँ के आश्रम के साधु ब्रह्मचारी और आप सब को में प्रणाम निवेदन करता हूं क्योंकि रामचरित मास में कहते हैं सिया राम मै सब जग जानी कर हूँ प्रणाम चोरी जुगपान आप सब में भगवान श्री राम और मां सीता विराजमान है तो आप सबको मैं प्रणाम निवेदन करता हूं विषय है भक्ति ये भक्ति की बात जब मेरे मन में आई तब स्वामी भूते संजी की बात एक मुझे याद आ गई आप सबको भूतेश्वर से नहीं माना बहुत लोग पहचानते होंगे तो उनको एक भक्त ने प्रश्न किया बंगाली में बात है मैं आपको थोड़ा बंगाली और हिंदी दोनों बताऊंगा तो उसने पूछा कि वसनामृत में ऐसा कहा है कि श्राद्ध का अन्न खाने से भक्ति कम हो जाती बांग्ला तो बोले श्राद्ध अन्न खेले भक्त भक्ति, भक्ति हानि है हा। तो उसने महाराज को पूछा महाराज श्राद्ध का अन्न होने से भक्ति कम हो जाती है लेकिन हम तो संसार में रहते हैं हमको तो दूसरे के श्राद्ध में जाना ही पड़ता है हम नहीं जाएंगे तो हमारे घर में श्राद्ध होगा तो वो लोग नहीं आएंगे तो हम क्या करें महाराज ने कहा ठीक है तुम लोग जाना श्राद्ध का खाना महाराज भक्त जी भक्त जी हानि हवे मज भक्ति कम हो जाएगी माज ने कहा भक्ति होने से तो कम होगी भक्ति थक ले तो हानि हो लेकिन आप सब में भक्ति है मुझे मालूम है आज हम लोग ये भक्ति की चर्चा करेंगे आप सबको मालूम है रामचरित्र मानस में नवधा भक्ति है भगवान श्री रामचंद्र सबरी को कह रहे हैं नवधा भक्ति की बात और कहते नवमहू एक जिनकी होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे ये नव प्रकार की भक्ति है उनमें से कोई एक भी होने से वो मेरा अतिशय प्रिय है तो देखिए भक्ति क्या है और भक्ति कैसे होगी ये हमको ये नवधा भक्ति से मालूम हो जाएगा तो नवदा भक्ति भगवान श्री राम ने सबरी को सुनाई थी तो हम थोड़ी सबरी की बात करते हैं सबरी शिकारी के जो सरदार होते हैं, उनकी लड़की थी जंगल में रहती थी और जंगल में वो पशु पक्षी के साथ खेलती थी पशु पक्षी से बहुत प्यार था उनका तो लेकिन क्या है वो शिकारी के सरदार की पत्नी थी तो शिकारी लोग तो क्या है पशु पक्षी को मार करेगी उनका मांस खाते हैं तो सबरी कोई अच्छा नहीं लगता था वो फल खाती थी सबरी धीरे धीरे बड़ी होती है पशु पक्षी के साथ खेलती है उनके साथ प्यार करती है और एक दिन उसने देखा उनके पिताजी बहुत पशुओं को लेकर उसके घर में ले आ रहे बहुत हरीन बहुत बकरा बहुत भेड़ा बहुत पशुओं को लेकर अपने घर में ले जा रहे तो सबरी ने पूछा कि पिताजी क्या बात है इतने पशु का ले आ रहे हैं तो उसने पिताजी ने कहा देखो सबरी तुम्हारी शादी होगी और तो शादी में मैं तो सिकारे का सरदार हूं इसलिए मैं सबको निमंत्रण करूंगा तो बहुत लोग आएंगे सबको तो खिलाना पड़ेगा इसलिए ये पशु का मांस ही हम खिलाएंगे सबरी को बहुत दुख हुआ कि इतने पशु को मारेंगे मेरी शादी में तो सबरी ने सोचा कि मैं शादी नहीं करूंगी लेकिन सबरी को वो भी मालूम था कि मैं जो बताऊंगी अपने पिता को कि मैं शादी नहीं करूंगी तो मेरी बात वो नहीं मानेंगे मुझे जबरदस्ती शादी करवा देंगे तोपी सबरी ने सोचा मैं भाग जाऊंगी उसको वो भी मालूम था कि वो भाग जाने से उनको ढूंढने के लिए लोग भेजेंगे लेकिन फिर भी सबरी रात को भाग दी उसने क्या किया उसको मालूम है कि जो लोग मुझे ढूंढेंगे वो तो दिन में ढूंढेंगे तो वो क्या करती थी रात को जंगल में चलती थी रात में अंधेरा में कुछ नहीं दिखाई देता फिर भी वो गिरती थी उठती थी वैसे ही चलने थी। और दिन में क्या करती थी वो वृक्ष के ऊपर जाके छुप जाती थी और सब लोग उसको दिन में ढूंढते थे तो ऐसे करते करते चलती चलती चलती सबरी बहुत दूर चली गए उसने देखा वहा बहुत ऋषि मुन का आश्रम है छोटी छोटी कोठिया बनाकर सब लोग रह रहे भगवान का नाम करे यज्ञ कर रहे तो वहां जाके सबरी ने कहा मैं आपके साथ रहूंगी मैं भी भगवान का भजन करूंगी तो ऋषियों ने कहा कि तुम किस जात की लड़की हो मैं शिकारी की लड़की हूं वो नहीं हम तुमको साथ नहीं रखेंगे वैसे तुम स्त्री हो तुम्हारी जात भी बहुत नीची है हम तुमको साथ नहीं रहेंगे लेकिन सबरी को ये सब साधुओं की सेवा करने का बहुत मन था उसने क्या किया वैसे ही वो रात को नीचे आती थी वो पूरा रास्ता साफ कर देती थी वो फल लाके वो धो के सब जो ऋषि की कुटिया के सामने रख देती थी काठ काट कर वो छोटा छोटा काठ ऋषि के सामने रख देती थी क्योंकि वो लोग यज्ञ करते हैं यज्ञ में काट लगेगा तो जब लोग सुबह में उठते थे देखता ये फल मूल है ये काठ कहा से आया सब लोग सोचे भगवान की कृपा होगी ऐसे करते करते बहुत साल बीत गए सबरी ऐसे ही रात को सबकी सेवा करे उसने एक मातंग मुनि थे उसने सोचा कितने सालों से हम जिनकी सेवा ग्रहण कर रहे है वो कौन है मुझे पता लगाना पड़ेगा उसने एक रात को क्या क्या एक वृक्ष के आड़ल में छुप गए और देखा वो रात को सबरी आके साफ करती है फल रख जाती है कास्ट कर रख जाती है तो उसने बाहर आके पूछा तुम कौन हो सबरी तो डर से कांपने लगी मैं देखो मेरा कोई अपराध हो गया आप क्षमा करें मुझे आप लोगों की सेवा करने का बहुत मन है इसलिए मैं छुप के सेवा करती हूं तो मातंग मुनि ने कहा तुम्हारा कोई अपराध नहीं हुआ लेकिन मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न हुआ मैं तुमको अपनी कुटिया के पास रखूंगा मैं तुमको दीक्षा दूंगा मातंग मुनि ने सबरी को अपने पास रखा और दीक्षा दिया राम मंत्र की दीक्षा दी और सबरी ने अपने गुरु की बहुत सेवा की गुरु जब शरीर छोड़ने वाले थे तब उसने सबरी को कहा सबरी मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुम्हारी कुटिया में आकर तुमको दर्शन देंगे तुमको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं सबरी को इतना बड़ा आशीर्वाद मिला अरे मुझे भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं भगवान स्वयं मेरे पास आएंगे सबरी को बहुत अच्छा लगा वो सबरी भगवान के लिए प्रतीक्षा इंतजार करे रोज सुबह में वो क्या करती है पूरा रास्ता साफ करती है वो उसको मालूम है भगवान जब आएंगे उसके पैर में जूते नहीं होंगे उसके चरणों में कंटक न लगे उसके चरण में कांटा न लगे इसलिए पूरा रास्ता साफ करती थी रोज फल लेकर वो रखती थी भगवान आएंगे सालों बीतने लगा उसका यौवन चला गया सबरी वृद्ध होने लगी लेकिन सबरी के मन में उत्साह की वृद्धि होती है वो हर दिन सोचती है भगवान आज आएंगे ही और जब शाम तक भगवान नहीं आए सोच रही ठीक है कल आएंगे और जब वृद्ध होने लगी तब सोचने लगी अब तो मैं ज्यादा दिन तक नहीं बचूंगी लेकिन मेरे गुरु ने कहा है भगवान आएंगे तो अब तो ज्यादा दिन रहे भगवान तो आकर मुझे दर्शन देंगे देखिए हम लोग जब जब ध्यान करते हैं, कुछ नहीं होता छोड़ देते अरे नहीं होगा लेकिन सबरी का शरीर वृद्ध हो रहा है लेकिन उसका मन में यौवन की वृद्धि हो रही मन में उत्साह बढ़ रहा है और एक दिन क्या हुआ सचमुच भगवान राम और लक्ष्मण आ गए कहते सबरी देखी राम गृह आए मुनि के वचन सरसी लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उन माला भगवान श्री राम आ गए गल में वन माला धारण की है श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परिचरण लपटा सबरी ने भगवान श्री राम का चरण पकड़ लिया सबरी को बहुत आनंद भर पुलक की तमन मुख वचन आवा उसके शरीर में पुलक हो रहा है भगवान श्री राम आ गए भगवान श्री राम के चरणों में उसने मस्तक रखा आंखों में आंसू बहते हैं अपनी आंखों के आंसू से भगवान श्री राम का चरण को धो दिया सबरी ने भगवान को भगवान के लिए फल रखा तो भगवान को फल खिलाती है लेकिन सोचती है खिलाने से पहले कि मैं तो वृद्ध हो गई आंखों से अच्छी तरह देख नहीं पाती मेरी रोशनी चली गई तो फल तो खट्टे नहीं होंगे तो फल पक्के होंगे तो कच्चे नहीं होंगे तो ऐसा सोचकर सबरी पहले फल खाके अपना जूठा फल भगवान को खिला दे कहते प्रेम सहित प्रभु खाए बारंग बार बखानी भगवान श्री राम बखान प्रशंसा करे प्रेम सहित खा रहे भगवान और लक्ष्मण सोच रहा है अरे झूठा फल भगवान को खिलाती है तो भगवान श्री राम फल खाकर लक्ष्मण कहते लक्ष्मण तुम खाओ लक्ष्मण देखा भगवान श्री राम का प्रसाद हो गया लक्ष्मण जब खाता है इसको लगता है सचमुच अमृत खा रहे लगता है माँ कौशिला उस उसको खिला रही है भगवान श्री राम के पास सबरी दो हाथ जुड़कर बैठी है और भगवान को कहते प्रभु अधम अधम अधम मति मंद अध मैं तो अधम नारी हूँ मेरी बुद्धि तो अधम है मैं तो आपकी स्तुति करना नहीं जानती भगवान ने कहा जाति पाती कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई मैं कुछ नहीं देखता किसकी जाति कैसी में नहीं देखता कि, कितना ध, धन है किसके पास कितनी दौलत है कितना विद्वान है कितना चतुर में नहीं देखा मान एक भक्ति भगतिक नाता मैं सिर्फ देखता हूं मनुष्य में भक्ति है कि नहीं और बाद में भगवान श्री राम सबरी को नवधा भक्ति की बात कहते हैं क्या भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा प्रथम भगती संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भक्ति क्या है सतसंग जैसे सर्वलोकन जी बता रहे थे सतसंग भगवान श्री राम कृष्ण देव में कहते हैं मन हमारा धोबी का कापड़ जैसा है लाल रंग में डालने से लाल रंग का हो जाएगा पीला रंग में डाल से पीला हो जाएगा जहां हम अपना मन को रखेंगे वैसा हमारा मन हो जाएगा ये साधु संग और सतसंग एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से प्रश्न पूछा अच्छा सत्संग का फल क्या है साधु संग से क्या फल होता है भगवान विष्णु ने कहा देख नारद तुमको सत्संग साधु संग का फल जाना है तो मर्त धाम में जाना पड़ेगा वहां गोबर में कीड़ा का जन्म हुआ उनको पूछना वो बता देगा ठीक है नारद मुनि चले गए गोबर में देख कीड़ा है उसने कीड़ा को पूछा अच्छा सत्संग का फल क्या है कीरा ने नारद मुनि को और देखा और देखने के बाद ही मर गया तो मर गया तब नारदमुनि फिर भगवान विष्णु के पास गया अरे वो तो मर गए मर गया ठीक है ठीक है देखो गाय के वहां बसड़ा का जन्म हुआ उसको पूछना वो तुमको बता ठीक है फिर वो मरते धाम में आए गाय के वहां एक बसड़ा का जन्म हुआ है उसको पूछा अच्छा तुम बताओ तो सत्संग का क्या फल है तो बसड़ा ने भी नारद मुनि को देखा रो तो भी साथ साथ मर गया तुम मर फिर भगवान विष्णु के पास भगवान विष्णु वो मर ऐसे ठीक है ठीक है अभी एक राजा के घर एक लड़का का जन्म तुम उनको पूछा नारद मुनि ने कहा मुझे जरूरत नहीं का जानने की ये बछड़ा मर गया कीड़ा मर गया ठीक है राजा का लड़का मैं जाऊंगा पूछूंगा और जो मर जाएगा तो राजा क्या मुझे छोड़ेंगे मुझे जरूरत नहीं भगवान नहीं, नहीं नहीं नहीं तुमको वहां प्रश्न का उत्तर मिल ही जाएगा तुम जाओ ठीक है नादमी गए राजा के घर राज अरे आई आई, आई पता रही मेरा तो बहुत औभाग्य है आप आए मेरे घर में मेरे कर, मेरे घर में लड़का का आप आशीर्वाद नीर्वाद क्या शर्त है वहां कोई नहीं रहेगा ठीक है घर खाली रहेगा तुम्हारे जो रक्षक है ना कोई नहीं रहेंगे क्योंकि ना को भगवान में विश्वास नहीं है मर जाएगा तो भागने का रास्ता रहना पड़ेगा इसलिए उसने कहा देखिए ऐसा होने से मैं आशीर्वाद दूंगा अकेला, अकेला जाके आशीर्वाद मुनि तो नारद गए वो लड़का सो रहा है उसके पास जाके अच्छा सत्संग का फल क्या है लड़का ने कहा नारद मुनि अभी भी आपको पता नहीं चला सत्संग का फल क्या है मुझे कैसे पता है? अभी भी नहीं चला बच नहीं अरे मेरा ही गोबर का कीड़ा होकर मैं जन्मा था आपका सत्संग मर्ग है और बस बाद में में गाय का बचड़ा होकर जन्म हुआ वहां भी आपका सत्संग मर गया अभी राजा का लड़का हुआ ये सब सत्संग का ही <laughs> तो देखिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंग द्वितीय भक्ति क्या है रति मम कथा प्रसंगा मेरा प्रसंग सुनने में रति रति का मतलब होता है मन लगा कर सुनना हम यहां बैठे हैं हमारा मन दूसरी जगह है तो उसको रति नहीं कहते ये मन लगाकर जब हम भगवान का नाम सुनेंगे तब हमारी भक्ति बढ़ेगी बाद में कहते गुरु पद पंक सेवा भगत अमान तीसरी भक्ति क्या कहते पद पंकद सेवा तीसरी भगत अमान गुरु की सेवा का त्याग करके गुरु की सेवा का मतलब क्या होता है देखिये हमारे जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आज होते हैं, वो दीक्षा देते है लाखों लाखों उनके शिष्य होते हैं वो जब बताते गुरु सेवा का मतलब वही बात है गुरु ने जो हमको पद्धति सिखाई है जैसे जब ध्यान करने की वो पद्धति का अवलंबन करना ही गुरु सेवा है और हमारे जो पुराने सब महाराज थे वो बताते थे ये जो गुरु इष्ट भगवान श्री राम कृष्ण ही गुरु और इष्ट है और संघ सेवा करना ही गुरु की सेवा है श्रीराम संघ है श्री राम कृष्ण संघ जो आप जिस जी, आश्रम में जो भी सेवा करेंगे वही गुरु की सेवा है देखिए मां शारदेव के पास मां सारदेव के पास एक लड़का आया उसने उसको दीक्षा दी दीक्षा देने के बाद जयरामाटी में मां ने ठाकुर का फोटो था उसने लड़का को कहा देखो वही तुम्हारे गुरु है वही तुम्हारे इष्ट है तो लड़का ने कहा दीक्षा तो आपने दी आप तो मेरे गुरु है वो कैसे गुरु होंगे नहीं मैं तुम्हारी मां तो लड़का ने कहा मेरी मां तो घर में है तुम कैसे मेरी मां होगी देखे छोटा लड़के को कोई दूसरा कोई आके कहेगी कि मैं तुम्हारी मां हूं तो लड़का तो वही बताएगा मेरी मां तो घर में तुम कैसे मेरी मां होगी तब मां शारदेव ने कहा तुम मेरी और अच्छी तरह से देखो तो मैं तुम्हारी गर्भधाणी मां हूं कि ना उसने जब देखा तो मां की जग उसकी गर्भधरणी मां बैठी थी तो ये मां शारदा देवी है जननी शारदा देवी राम कृष्णम जगत गुरु जननी जननी किसको कहते हैं जिनके पेट में से जन्म होता है उनको हम जननी कहते हैं दूसरी एक मां की बात आपको बता रहा हूं जब मां बाग बाजार में थी कलकत्ता में दोपहर में खाने के बाद विश्राम कर रही थी उनके पास कुछ महिला बैठी थी तो एक महिला ने भगवान ने पूछा अच्छा तुम्हें छोटी लड़की है ना बस हाँ उनको क्यों नहीं ले आई उसने कहा देखिये विश्राम तो करेंगे शरारत तो करती है इसलिए मैं नहीं ले आई आपका विश्राम नहीं होगा मां ने कहा क्या मुझे तो ऐसा मालूम नहीं होता देखो ना ये राधू है, है? राधु क्या क्या कुछ करती मेरी माँ कहती थी कि देखो राधू क्या माँ को गाली देती थी कभी उसके पीठ में मारती थी वो कहती थी कि तुम्हारे पेट में तो एक संतान का भी जन्म नहीं हुआ तुम दूसरे का अत्याचार कैसे सहन कर मैं तो समझ नहीं पाती तब पास में एक महिला बैठी थी उसने कहा अच्छा मां हमारा तो जन्म तुम्हारे पेट से नहीं हुआ तो क्या हम तुम्हारे संतान नहीं है इतनी देर तक मां सोती सोते कथा बोल रही थी हुई थी अचानक गई और गुस्से से से कहने क्या बोला तुम्हारा मेरे पेट से जन्म नहीं हुआ जितनी जगत में स्त्री है सब मेरे ही संतान ये माँ है तो हम जो बात करे थे गुरु पद पंकद सेवा गुरु कौन है भगवान ही गुरु है उनकी सेवा करने से ही गुरु की सेवा होती है गुरुपद पंकज सेवा का मतलब ये नहीं है उनका चरण दबाना है, है? आप सोचिए हमारे प्रेसिंट में लाखों लाखों सब शिष्य है सब लोग जो दो पैर दबाएंगे ठीक है तो उनका पैर की क्या हालत होगी आप कमाल इसलिए गुरु पद पंकज सेवा का मतलब वो नहीं है कि सिर्फ पैर दबाना ठीक है तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुणगण कर ही कपट चतुर्थ भक्ति क्या है मेरा गुणगान करना कपट का क्या करना है कपट होने से भक्ति नहीं होती देखिये स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि चालाकी से बड़ा काम नहीं होता मैंने एक बार सुना कि देखिए ये श्रावण महीना में ना पटना से बहुत लोग जाते है देवघर बोल बम बोल बम करके पानी लेके शिव के ऊपर डाल, डालते हैं तो एक बार सुना एक आदमी ट्रेन में ट्रेन खाली थी वो ट्रेन में ही वो जूता बगल में रह कर ट्रेन में ही चलता है किस घर में बैठिए ना जगह है नहीं नहीं मेरी मन्नत है क्या मन्नत है चलते चलते देवघर जाने की वो ट्रेन में ही चल रहा है और खाली पेड़ जाना है वो जूता बगल में रखा है ट्रेन में चल है तो इससे नहीं होगा भगती मम गुनगण करही देख कपट होने से भगवान नहीं देखिए मैं एक दूसरी रामचरित की बात आपको बताता हूं आप सबको मालूम सुपर्ण जब भगवान श्री राम लक्ष्मण पंचवटी में रहते थे सुपर्ण ने भगवान श्री राम को देखा और राम को देखकर वो बहुत अच्छा लगा उसने क्या किया वो तो राक्षसी थी लेकिन उसने सुंदरी बनकर वो आ गई भगवान राम के पास वो कहने लगी तुम सम पुरुष न यह संजोग रचा बिचारी पर तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है मैंने जगत में बहुत देवता देखे असुर देखे गंधर्व देखे मनुष्य देखे लेकिन तुम्हारे समान पुरुष नहीं देखा तुम समुष ये जगत में तुम्हारे समान कोई अच्छा पुरुष नहीं है ये सच बात है भगवान के जैसा तो कोई नहीं हो सकता तुम समुष्ट जगत में नारी भी नहीं है देखिए सुपर्ण जो भगवान की बात बता रहे भगवान जैसा पुरुष ने वो भी ठीक है और सुपर्ण का जो बता रहे है कि मेरे समान नारी नहीं वो भी ठीक है सुपर्ण का एक ही थी बाद में दूसरी नहीं हुई आप किसी का नाम सुपर्ण नहीं होगा देखिए तो बात यह है सुपर्ण का भगवान को कहती है कि मैं इसीलिए इतने दिनों तक शादी नहीं की कुमारी रही गई सुपर्ण का झूठ बोलती है सुपर्ण का विधवा थी लेकिन भगवान श्री राम को कह रही है कि मैंने इतने दिनों तक शादी नहीं की क्योंकि तुम्हारे समान पुरुष तु, तुम समान पुरुष यह संजोग विधि रचा बिचारे विधाता ने रचना की तुम्हारी और मेरी क्यूँ तुम्हारी मेरे लिए की और मेरी मेरी तुम्हारे लिए रचना की भगवान श्री राम ने सीता की ओर देखा और बोला कि देखो मेरी तो शादी हो गई मेरा भाई लक्ष्मण है लक्ष्मण की शादी हो गई लेकिन लक्ष्मण की तो जो उर्मिला है वो तो अयोध्या में है तो तुम उनके पास जा सकते हो तो लक्ष्मण के पास गई तू लक्ष्मण तो भगवान श्री राम थोड़े काले थे लक्ष्मण तो और भी गोरे है तो उसको देखकर अच्छा लग गया मैं तुम्हारी साथ ही शादी करूंगा तो लक्ष्मण ने कहा देखो बात यह है भगवान राम राजा वो राजा है क्या वो तो दस शादी कर सकता है और मैं भगवान राम का नौकर भगवान राम के साथ शादी करने से तुम रानी बनोगी और मेरे साथ शादी में तुमको नौकरानी बनना पड़ेगा तुम रानी बनना चाहते हो नौकरानी बन तो नहीं नहीं रानी बनने आ चाहे फिर भगवान राम के पास चले क्या नहीं, नहीं तुम्हारे साथ शादी भगवान क्या हुआ वो नहीं आपका भाई तो, तो, तो बोल रहे आपका नौकर है अरे भगवान राम ने देखो भाई वो अपने को अपना दास समझता है मेरा लेकिन वो दास नहीं मेरा तो भाई है और मैं राजा बनने से राज्य कौन चलाएगा वो लक्ष्मण ही चलाएगा तुम उनके साथ शादी से रानी की माफी करोगे वो ये बात है ठीक है ठीक है वो फिर लक्ष्मण के पास तो लक्ष्मण राम के पास राम ऐसे करते करते सुपण का बहुत गुस्सा है उसने सोचा कि सीता ही मेरे पथ में कांटा की तरह है सीता को मान ली गई आप सबको मालूम है भगवान राम ने लक्ष्मण की साला किया और सुपण का का कान काट दिया अच्छा यह एक बात सोचिए का भगवान को रही है, भगवान को देख के वो मुक्त होती है भगवान को देख के आकर्षित तो होती है ये तो अच्छी बात है भगवान को चारना तो कोई बुरी बात नहीं लेकिन उसको भगवान नहीं मिलता ऐसी एक बात भागवत में जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आए तो कुब्जा मिल गई रास्ते में कुब्जा कंस की दासी थी और वो क्या जानती थी वो उसके पास एक थाला था बहुत कुछ वो सजा पाने का उसको बहुत कला थी वो अच्छी तो सजा पाती थी कंस को जाके चंदन विभिन्न रवि से खूब सजा देती थी तो वो जा रही थी तो भगवान कृष्ण बीच में मिल गए भगवान श्री कृष्ण का तुम कहा तो सजा, सजा, सजा दिया कुजा कुछी थी कदरूपी थी उसका रूप भी अच्छा नहीं था लेकिन सब अच्छी तरह सजा दिया तो भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर थे उसने उसे पैर पर पैर रखकर उसका गला पकड़कर ऐसे ऊंचा किया तो जो थी वो सीधी हो गई वो कदरूपी थी सुंदरी बन गई और तो तुम क्या चाहती हो पूछा तो कुब्जा ने कहा मैं तुमको पति के रूप में पाना चाहती हूँ और भागवत में है भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूर्ण की थी तो देखिए कुब्जा को भगवान श्री कृष्ण मिल जाता है सुपर्ण का को नहीं मिलता क्यू सुपर्ण कुब्जा जैसी थी वैसी जाके श्री कृष्ण के पास गई कदरूपी थी, थी लेकिन सुपर्णखा राक्षसी थी वो सुंदरी बनकर आई और उसने कपट किया वो विधवा थी अपने को कुमारी बोल रही तो देखिये कपट होने से सुपर्णखा भगवान को नहीं पा सकती कुब्जा पा सकती तो हम जो बात करे थे चौथी भगति मम गुनगन करही कपटिगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन वेद प्रकाश पंचम भक्ति क्या है मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास भगवान श्री कृष्ण देवस में कहते हैं नाम नामी अभेद है जब वो भगवान का नाम करते हैं ना तो वहां भगवान और भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं है ऐसा भी कहते हैं भगवान से भी भगवान की नाम की शक्ति और ज्यादा भगवान जब आए उसने जीतने लोगों का उद्धार किया उससे ज्यादा लोग उद्धार हो गए उनका नाम करते करते आप सबको मालूम है हनुमान जी जय श्री राम करके छलांग लगाई समुद्र पार से गए लेकिन भगवान श्री राम को सेतु बांधना पड़ा वो नहीं जा पाए दूसरी एक है एक घटना मैंने सुनी है आपको बताता हूं जब भगवान राम देख रहे सेतु बंदन हो रहा है बंदर और भालू सब लोग बड़े बड़े पत्थर लेकर समुद्र के पानी में फेंकते हैं और भगवान राम ने देखा कि समुद्र में बड़े बड़े पत्थर तैर रहे तो भगवान श्री राम ने सुग्रीव को पूछा सुग्रीव क्या बात है बड़े बड़े पत्थर पानी में तैर रहे बात क्या है तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु आप तो भगवान ने कहा तुम क्या चमत्कार जानते हो सुग्रेन? सुग्रेन नहीं प्रभु हमारा चमत्कार, नहीं, आपका नाम का चमत्कार है आपका नाम जब पत्थर लिख कर जब फेंकते हैं तो बड़े बड़े पत्थर पानी में तैरते है तो भगवान श्री राम ने सोचा कि मैं छोटा था तब सरयू नदी तीर पर मैंने बहुत खेल में खेल में बहुत पत्थर फेंका कभी नहीं देखा पत्थर पानी में तैरता है सब डूब ग तो भगवान ने सोचा क्या मालूम उम्र बढ़ गई क्या मालूम मेरा महत्व बढ़ गया ना क्या महत्व बढ़ गया ना क्या तो भगवान ने सोचा ठीक है पत्थर लेकर देखू क्या हो तो भगवान ने पत्थर लिया लेकिन भगवान ने सोचा कि सबका पत्थर पानी में तैर रहा है मैं स्वयं भगवान पत्थर पे डूब जाएगा लोग क्या सोचे भगवान ने सोचा मेरी क्रेडिट चली जाएगी ठीक तो भगवान ने सोचा काम करे ये सबके सामने न फेंक के चुप के कहीं फेंक दूंगा मैं अकेला ही देखूंगा भगवान सो भीड़ से पीछे चलने लगे एक पहाड़ के ऊपर उठे नीचे उतरने लगे जंगल में जाने लगे और पीछे मुड़के देखने कोई नहीं है तो पीछे कोई नहीं आ रहा है तो कोई नहीं है समुद्र के किनारे पर आ गए एक पत्थर लिया फिर एक बार मुड़के देख लिया कोई नहीं है तो कोई नहीं है उसने पत्थर फेंका और क्या देखा पत्थर डूब गया भगवान ने पीछे मुड़के देखा कोई नहीं पीछे मुड़के देखा हनुमान खड़ा है अच्छा हनुमान तुम यहाँ बोझ हाँ प्रभु हाँ मैं तो आपके पीछे पीछे आ रहा था मैं तो बहुत बार देखा पीछे एक बार भी मैंने तुमको नहीं देखा मैं देखिए प्रभु आप जब भी पीछे देखते थे तब मैं वृक्ष के आल में छुप जाता था मुझे मालूम है आप कुछ लीला करेंगे तो भगवान ने कहा देख हनुमान सब पत्थर फेंक रहे सबका पत्थर पानी में तिर रहा है मैं भगवान स्वयं मैंने पत्थर फेंका डूब गया लोग क्या बोलेंगे हनुमान जी बहुत बुद्धिमान तो हनुमान जी को कहते हैं मनोजब मारतल वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठ उसने भगवान को कहा प्रभु पत्र डूबी जाएगा क्यों अरे आप जिसको फेंक देंगे आप जिसको छोड़ देंगे वो तो डूबेगा ठीक है आप जिसको पकड़ेंगे उनकी तो रक्षा होगी ठाकुर जी कहते हैं जो पिता जब लड़के का हाथ पकड़ता है ना तो कोई डर की जरूरत नहीं है लेकिन लड़का जब पिता का हाथ पकड़ता है तो डरने की जरूरत है तो यहाँ देखिए, भगवान जब छोड़ देते हैं, तब तो डूबता है आप सबको दूसरा मालूम है में है। भगवान श्री राम पंपास खड़े थे उनके हाथ धनुष था उसने धनुष से जब जमीन में रखने का प्रयत्न किया जमीन में से रक्त निकलने लगा तो भगवान श्री राम लक्ष्मण लक्ष्मण देखो तो कोई जीव हिंसा हो गई उसने जब वो माटी खुलकर देखा कि एक मेढक था मेढक के पीठ में भगवान श्री राम का धनुष लगा हुआ था भगवान श्री राम ने मेढक को पूछा अच्छा मेढक जब तुमको सांप पकड़ता है बहुत जोर जोर अच्छा, से चिल्लाता है तो क्या होता मैं जोर से धनुष नहीं रखता तुम्हारे पीठ में से ज्यादा रक्त नहीं निकलता तब मेढक ने कहा प्रभु जब साप पकड़ता है ना मैं जोर जोर से चिल्लाता हूं राम रक्षा करो राम रक्षा करो आज देखा रामी तो मार रहा है कौन रक्षा तो हम देखते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा छठ दमशील शील बहुकर्मा नृत निरंतर सज्जन धर्म ष्ट भक्ति क्या है दमशील इंद्रिय स्वयं हम जितने पवित्र बनेंगे ना भगवान के नाम में ज्यादा आनंद मिलेगा जितनी जीवन में पवित्रता बढ़ेगी छठ दम दमशील वीरती बहुकर्मा ज्यादा कर्म नहीं करना है इतना कर्म करेंगे कि भगवान को भूल जाएंगे निरत निरंतर सज्जन धर्मा जो काम करेंगे सज्जन की माफी अच्छा काम करेंगे दूसरे की भलाई हो ऐसा काम करेंगे ये ष्ट भक्ति है सातव समय जगदेखा मोती संत अधिक करी लेखा सप्तम भक्ति क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मोहि मय जग देखा मैं सब में हूं जैसे भगवान श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद कहते शिव ज्ञान से जीव सेवा एक ही बात है सातव सम मोहि मय जग देखा मोते संत अधिक करी लगे भगवान कहते मेरे से भी मेरे संत भक्त को तुम ज्यादा सम्मान दो भगवान कहते आठव जथा लाभ संतोषा अष्टम भक्ति क्या है जो तुमको मिलता है ना उसमें संतोष रखो भगवान ने जो कुछ दिया है उसमें संतोष आठव जथा लाभ संतोषा सपने हूं नहीं देखू पर दोषा स्वप्न भी किस का दोष मत देखो देखिए मां माँ भी कहती थी यदि शांति चाहती हो तो किसी का दोष मत देखो अपना दोष देखो तो यहां कहते हैं ये अस्तम भक्ति है जो आपको मिला है हमको जो भगवान ने दिया उसमें संतोष रखना नवम सरल मम भरोस ही नवम भक्ति क्या सरल बनना है रामकृष्ण देव कहते हैं सरलता बहुत जन्मों की तपस्या के बाद मिलती है कोई सरल होने से दूसरे बुद्धू कहते हैं कि बोका बुद्ध लेकिन ये बात नहीं है सरल बहुत जन्म की तपस्या क्या मम भरोस मेरे पर भरोसा रखना सद्धार विश्वास रखना हर सन दुख में सुख में मेरे पर भरसा रखना मैं सरलता की एक कहानी बताकर मेरी वाणी को विराम दूंगा ये नवम भक्ति यहां कहते हैं एक आश्रम था जंगल के बाहर वहां भगवान श्री राम का मंदिर था राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी जैसे हम देखते हैं राम दरबार, वैसे मंदिर था वहां एक जो बड़े महाराज वो तुलसीदास राम शाम को पाठ करते थे वहां एक छोटा लड़का बंसी रहता था बंसी का माता पिता पहले गुजर गए थे तो वो वहां रहता था आश्रम में खाता पिता था वो शाम को क्या करता था गांव में जाकर दूध विकसा करके लाके आश्रम में दे देता था और रोज शाम को तुलसीदास की रामायण पाठ होती थी तो एक दिन वो महाराज पाठ करते थे सब लोग चले गए बंसी बैठा तो महाराज ने पूछा बंसी क्या तुमको कुछ पूछना है तो बंसी ने कहा अच्छा महाराज ये जो राम लक्ष्मण ये सीता मां जान की हनुमान जी की मूर्ति है उसको क्या सचमुच हम देख पाते हैं क्या उसका दर्शन हो सकता है तो महाराज ने सोचा इतने दिनों तक जीतने भक्त आए किसी ने कभी नहीं पूछा ऐसा सब पूछते हैं कैसे नौकरी मिलेगी कैसे ये होगा ये होगा लेकिन भगवान का दर्शन हो सकता है उसको बहुत अच्छा होगा सरल है लड़का उसने सरलता से बहुत पवित्र था तो उसने आंखे बंद की उसको ऐसा लगा भगवान कुछ को आदेश दे रहे उसने कहा बंशी तो अभी जाओ मंदिर में जाओ तुमको तो भगवान का दर्शन होगा बंसी जब दौड़ के गया मंदिर में देखा सचमुच राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी जीवंत है जैसे भगवान श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद को कहा था मां काली के पास जाओ उसने कहा कि मेरे घर में खाना नहीं पिताजी गुजर गए तो वे तुम जाओ लेकिन जब स्वामी विवेकानंद गए माँ काली को देखकर जीवंत माँ काली को देखकर उसने कुछ नहीं मांगा ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य मांगकर चले आए यहां भी जब बंसी जाता है भगवान के पास उसको सचमुच दर्शन होता है वो दौड़ के फिर आगा कि क्या ऐसा क्या आप रोज देखते हैं तो वो महाराज ने कहा देखो बंसी तुम ये बात किसी को मत कहना सिर्फ तुमको दर्शन नहीं होगा भगवान तुम्हारी बात सुनेंगे तुम जो बोलेंगे ना वो सुनेंगे तो उसको बहुत आनंद आया कुछ दिन के बाद वो बड़े महाराज का देहांत तो हो गया लेकिन बंशी वहा रहता है तो साधु लोग मंदिर की सेवा करते हैं एक बार क्या हुआ चातुर्मास थे तो सब साधु लोग चाहते थे जंगल में जाके तपस्या कर ये जंगल के बाहर आश्रम था तो सब सोच रहे तपस्या करने के लिए जंगल में जाए तो एक दिन कौन रहेगा आश्रम में तो कोई रहने के लिए तैयार नहीं सब लोग कहेंगे हम जाएंगे अच्छा तो भगवान राम का जो मंदिर है उसकी सेवा पूजा कैसे होगी कि? किसी ने कहा ये बंशी है ना वो तो मंदिर के सामने बैठा रहता है वो तो कुछ नहीं करता वो तो बैठा रहता सब देखता है हम कैसे करते उसको बोलने से नहीं होगा ठीक है बुलाते बंसी को बुलाया बंसी तुम भगवान राम की सेवा कर पाओगे सुबह में मंगल आरती करनी है बाद में क्या करना है तुमको फूल छूटना है चंदन घिसना है फल प्रसाद भगवान को फल भोग देना है बाद में गाँव में जाके भिक्षा करके दोपहर में भोग है और शाम को फिर आरती करना है रात को शयन देना है मीठाई और दूध देकर तुम कर पाओगे बंसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भगवान की सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा उसने कहा जरूर कर पाऊंगा आप सब लोग चले जाएंगे सब लोग चलाए दूसरे दिन बंसी उठ गया सुबह में मंगल आरती किया और बाद में उसने पुष्प चूटा चंदन घीसा फल काटा तो बहुत देर हो गई वैसे सुबह में आठ बजे पूजा होती है लेकिन 10 बज गया बाद में पूजा करने के बाद वो तो गांव में भिक्षा करने गया भिक्षा में कुछ मिला कुछ नहीं मिला बाद में उसने रसोई रसोई पकाई तो तो अच्छी तो जानता नहीं था जो भी वो रसोई पकाने के बाद उसने भगवान को भोग देते देते वो तीन चार बजे 12 बजे भोग होता है वो तीन चार बज का बहुत दुख हुआ शाम को आरती की बाद में वो दूर दूर मिठाई रात को बहुत उसको दुख हो रहा है अरे मैंने कहा में सेवा करूंगा लेकिन तो सेवा अपराध हो रहा है मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ सुबह उठ के मंगल आरती करने के बाद भगवान राम के पास जा के कहा देखिए भगवान कल मैंने पूजा की ना बहुत देर हो गई ये फूल चूटना है चंदन घिसना है।, है आप एक थोड़ा हनुमान जी को बोलिए ना मैं तो मदद करे <laughs> तो भगवान श्री राम ने हनुमान की ओर देखा हनुमान ने अपना गदा रखकर वो फूल लगे चुटते थोड़ी देर में सब हो गया उसने बस पूजा कर दी पूजा करने के बाद फिर वो तो आ गया भगवान श्री राम के बाद देखिये कल में भिक्षा करने के लिए गया था बहुत देर हो गई आप थोड़ा तो लक्ष्मण को बोलिए ना भिक्षा करके आए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखा लक्ष्मण ने अपना तीर्थ धर्म रख के दोनों और सब भिक्षा की झूली लेकर वो भिक्षा करने के लिए चले गए भिक्षा करके तो बहुत भिक्षा करके ले आए जब भिक्षा लेकर आगे इतनी भिक्षा कौन पकाएगा रसोई फिर भगवान श्री राम के पास गस माँ जान की खड़ी है, है मैं तो रसोई पकाना नहीं जानता ठीक है उसको बोलिए थोड़ा रसोई पका दे ठीक है तो, तो भगवान श्री राम ने माँ जान की ओर देखा तो जान की सियासन से नीचे उतर गई रसोई पकाई भगवान को भोग दिया और उसने जब खाया ना प्रसाद इतना अच्छा लगा अमृत वो दौड़ के प्रसाद लेकर जंगल में चला गया सब साधु लोग सब तपस्या कर रहे थे भगवान का ना अरे प्रसाद खाओ जब प्रसाद खाए हुआ ऐसे बंसी ये खाना की तुमने बनाया क्या नहीं नहीं मैंने नहीं मां जान की बनाती है आप सब तपस्या कीजिए मैं वहां हूं, अच्छा ही हूँ हनुमान सब पर काट दे रहा है चंद्र घीस रहा है लक्ष्मण वो भिक्षा कराए महा जान की खाना पकाती कोई बात नहीं आप तपस्या तो करते देखिए ये है नवम सरल सब छल छल हीना मम भरोस भगवान पर भरसा है बंसी को तो ये भगवान श्री राम कहते नवम हूं एक जिन के हो नव में से एक भी होने से हम भगवान के बहुत प्रिय हो जाएंगे और सबरी को कहते भगवान राम सकल प्रकार भगती दृढ़ तोरे कि नव प्रकार की भक्ति दृढ़ भाव से तुम्हारे में है सबरी भगवान श्री राम का दर्शन करते करते सबरी ने योगाग्नि में अपना शरीर छोड़ दिया देखिए हम भगवान को वही प्रार्थना करें ये नवदा भक्ति में से कोई एक हमको मिल जाए सचमुच आप में है ही वरना आप यहां आते नहीं एक मिल जाए और एक को अच्छी तरह से पकड़ से नव भक्ति सब आ जाती तो ये आज के दिन मुझे यहाँ के बड़े महाराज शांतनाथ मन जी महाराज ने मुझे मौका दिया कुछ बोलने का तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है तो मैं महाराज को फिर प्रणाम निवेदन करता हूँ और आप सबने अच्छी तरह से सुना आपको प्रणाम निवेदन करते मेरी वाणी को विराम देता हूँ